लौकिक प्रतीमत्वता है लौकिक प्रतीतियां अधिकतर भ्रांति होती हैं। तर्क मूलक की होती है वही परिहार उन लोगों के प्रति भी है जो तर्क में कर्कश है और निपुण है ऐसे वादी जो होंगे वो उल्टा अनुमान जो करते हैं उनको भी हम यही तर्क से खंडित कर देंगे क्या अनुमान कर रहे लोग कहते वो कहते चक्षु आलोक असहकृत रूपी ग्राहक चक्षुओं में ऐसा भी सामर्थ्य है प्रकाश आदि की सहायता के बिना रूपी द्रवी को अंधकार रूपी एक रूपी द्रव्य को प्रकाशन करने का सामर्थ्य से रहा है चक्षु आलोक असहकृत रूपी ग्राहकम बी द्रव्य ग्राहक इंद्रियवात द्रव्य का होने से तो क्या करता है? को करता है। उसी प्रकार चक्षुओं भी आलोक निरपेक्ष होकर रूपी द्रव्यो का प्रत्यक्ष कर लेगा बड़ा सुंदर अनुमान बिल्कुल ठीक है ये कर द्रव्य ग्राहक तथा तरह आलोक निरपेक्ष रूपी ग्राहक तो इंद्र व्याप्ति ग्रहण हो रहा है आते अत में, में विकसित हो जाएगा इति तब कहते हैं हम ग्रन्द्र में इसका विचार देंगे घ्रद्रिय में विचार हो जाएगा ग्राणेन्द्र ग्रहण है क्या है कैसे कैसे लौकिक सनिकर्ष से नहीं जो संयोग आदि लौकिक सनिकर्ष मानते ना संयोगिकर्ष संयुक्त सवाय संयुक्त समय सवाय समय समवाय विशेषण विशेषभा निकर्ष माने गए हैं इनमें इनके द्वारा द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं करता किंतु अलौकिक अलौकर्ष होते हैं तीन सामान्य लक्षण यानी सामान्य लक्षणा से निकर्ष ज्ञान लक्षणा से निकर्ष और योगिक लक्षण न्याय लक्षण और योगज ज्ञान लक्षण है क्योंकि ग्रहण इंद्र जो गंध को ग्रहण किया किसने इसे काल में तो ग्रहण करेगा ना बड़ा सुगंध आ रहा था, था। तो सुगंध को ग्रहण तो किया कि क्या केवल सुगंध ग्रहण करता है सुगंध तो ग्रहण करेगा तो कालादी का प्रसाद तो उसका संबंध ग्रहण नहीं हो सकता तब कहते ज्ञान लक्षण से निकर्ष है और सामान्य लक्षण से निकर्ष लोगों से निकर्ष हैं हमारे पास जिनके आधार पर ये ग्रणेन्द्र भी श्रोत इंद्र भी द्रव्य का प्रत्यक्ष कर लेते हैं कर काल ग्राहकांतिकम काल को ग्रहण करने वाला ग्राण इंद्र के द्वारा अनेकांतिकता हो गया विचार दोष दोषो था वहां पर क्या है चक्षु आलोक निरपेक्ष रूपी ग्राहकत्व नहीं है ग्रहण इंद्र जो है रूपी द्रवि का ग्रहण नहीं कर रहा है ना काल को ग्रहण कर दिया काल का प्रत्येक कर रहा है दिशा का प्रत्यक्ष ग्रहण कर लिया अरे पूर्व दिशा सुगंध आया अरे वे ग्रहण में पूर्व दिशा को भी पकड़ रहा है ज्ञान दक्षिण अलौकिक सनिकर्षों के द्वारा हम ग्रहण कर लेंगे अलौकिक सन्निकर्ष ये होता ही ऐसा है जो अंत कर्ण सम्बन्ध न होता है वो चक्षा किसी चीज को वहां चंदन का पड़ा है पूर्व दिशा में चंदन का टुकड़ा पड़ा है उसने अंदर में रिपोर्ट पहुंचा दिया पूर्व दिशा में चंदन का टुकड़ा पड़ा है इतने हवा आया और सुगंध है चंदन का सुगंध है अब मन ने क्या कर दिया इन दोनों ज्ञानों को आपस में जोड़ लिया पूर्व दिशा में चंदन का जो टुकड़ा है उसका यह सुगंध है ऐसे एक वाक्य बना लिया उसने आता सुगंध मात्र से कल्पना कर लिया वो लकड़ी वो दूर दिखाई दे रहा है लेकिन वहां से तो हवा से अनुमान करना पड़े हवा आगे सुगंध तो अनुमान कर लियो चंदन का लकड़ी है वहां पूर्व में कि वहां से आता हुआ हवा में सुगंध है इसको गति ध्यान लक्षण से से मन जो है मैंने घ्रण जो है मन की सहायता से क्या करता है काल का भी प्रत्यक्ष करता है दिशा का भी प्रत्यक्ष और काल और दिशाएं कैसे हैं? है? रूपी द्रवी नहीं है अरूपी अतएव रूपी ग्राहकत्व रूपी साथी का अभाव आ गया अभाव आ गया कहा ग्रहण इंद्रिय में क्योंकि ग्रहण इंद्रिय अरूपी द्रवि जो काल और दिशा का भी प्रतिष्ठ कर रहा है भले अलौकिक शनिगर से किसी भी शनिगर से कर रहा हो क्या आपने साथी में कहा अलौकिक प्रत्यक्ष है लौकिक से तो कहा नहीं है कोई विशेषण नहीं है सीधे सीधे आलोक निरपेक्ष रूपी ग्राहकत्व का हो गया का साध्य तो हित हो गया तो अनेकांतिक तो हो गया तो इतना ही नहीं यदि कहोगे और विस्तृत विचार दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं तो इसके अनुसार सारी इंद्रिया जाएंगे, सारी इंद्रिय क्या है द्रव्य ग्राहक होंगे फिर द्रवी ग्राह्रिय तो विशेषण दे रहे हो द्रव्य ग्रह के विशेषण व्यर्थ जब सारी इंद्रिय द्रव्य ग्राहक सार्थक होगा जब कोई न कोई इंद्रिय द्रव्य का और ग्राहक हो तो उसको आवर्तन करने के लिए द्रव्य ग्रहेशन देना चाहिए जब सभी के सभी द्रव्य ग्राहक है विशेषण का च और दो हेतु कह दिया विचार दोष दे दिया प्रद्रिय में और व्यक्त विशेषण का दोष भी दे दिया गया अच्छा चक्षु हो आलोक निरपेक्षम द्रव्यम गृहनाती इंद्रित्व साधने ठीक ऐसे करता हूं सीधे सीधे बोलो चक्षु आलोक निरपेक्षम द्रव्यम गृहनाती सीधे सीधे साधने प्रतिवादिना का प्रतिवादिना अनेका है ना इसके बाद में उसके नीचे जो पंक्ति करी है कालादरपी आलोक निरपेक्ष इंद्र ये होना चाहिए प्रतिवादिना अनेकांतिकता कालापेक्ष दे विश्राम देना फिर दूसरी लाइन जो शुरू हो रही है नहीं तव तथा विधम तमेवि लक्षणम और वो जो श्रेष्ठ ऊपर वाला विवक्षित असाधक जोड़ देना नीचे इसके बाद लक्षणम के बाद धन लक्षणम के बाद में विवक्षित असाधक ये पंच आएगी लक्षण के बाद नहीं तव तो तथा तो विदम तमएव तो इति लक्षणम विवक्षित असाधक पंचर नीचे कर लेना पड़ेगा पंक्ति पढ़ना पड़ेगा तभी घटेगा <laughs> मिस प्रिंट हो पंक्ति ऊपर नीचे प्रिंट हो गया एक बराबर से हुआ था प्रतिवादी ना है ना क्योंकि ये ऐसे ठीक है हम हम सब हटा करके ऐसा अनुमान बना देंगे आलोक निरपेक्ष, रूपी साधने ऐसा आप अनुमान सिद्ध करना चाहोगे तो भी ग्राणेन्द्र के द्वारा प्रतिवादी के माध्यम से वह अभिखंडित अनेकता क्यों का आलोक निरपेक्ष इंद्रग्रही द्वार काला कैसे हैं आलोक मेरे इंद्र ग्राही होने के कारण से ये ग्रहण इंद्रियोत इंद्र आदि जो काल और दिशा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो आलोक निरपेक्ष होकर ही ये इंद्रिया उन काल को दिशाओं को प्रतिष्ठ कर लेते हैं रात्रि में कहीं सुगंधारा हो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा आलोक कहा है वहां शब्द आ रहे तो प्रत्यक्ष कर ले रहे हो किस दिशा शब्द आ कौन से काल में हो रहा है काल और दिशा के सहित ही शब्द और सुगंध एवं रस ये तीनों इंद्रिया प्रत्यक्ष कर लेती है अतः आलू तो पेट होकर रसन इंद्री को रसन का उस किस काल में हो रहा है, है? उसको प्रत्यक्ष करने के लिए आलू की जरूरत है क्या है में डाला मिठाई पता चल गया मीठा है और अब मैंने खाया दस बजे मैंने मिठाई खाया मालूम किया ना आपको टाइम भी तो फिर वो कैसे पता चले है? काल का प्रत्यक्ष रसने वो ज्ञान लक्षणासनीकर्ष अथवासनीकर्ष तो आदि की सहायता से है वो क्या कर लेते हैं ग्रहण इंद्र भी काल का रसने भी और श्रोत इंद्र भी कालाते का हैं इंद्रिय क्या कर दिया द्रव्य का प्रत्यक्ष कर दिया ऐसे उन इंद्रियों में अति व्याप्ति निर्वाह हो जाएगा अतय अनुमान ठीक नहीं इतना ही नहीं तव तथाविल तम एवं लक्षणम का नहीं उस प्रकार तम को भी नहीं हो तम नाम का कोई द्रवि को, को आपसे मानते भी नहीं हो फिर होने तो जा रहे होक्षुक का प्रत्यक्ष करता है कैसे कह रहे हो जब आप तमह को द्रव्य मानते ही नहीं आलोक का भावात्मक तो मानते हो यह भी एक आपत्ति ले रहे हैं उस प्रकार मैंने तथा तो विधान मैंने भावात्मक द्रव्यम ऐसा लक्षण जब आप नहीं मानते हो आप विवक्षित करोगे से नहीं कर सकते हो इतना ही नहीं आलोक का भाव दोनों मत स्वीकृत है या नहीं अब अंधकार पृथक पदार्थ है द्रव्य है या नहीं है बात ये बात तो छोड़ो क्योंकि हमने खंडन कर दिया द्रव्य नहीं हो सकता और अब हम कहना चाहेंगे कि भाई आप द्रव्य है कह रहे हो मैं द्रव्य नहीं है कह रहा हूं लेकिन दोनों के पक्ष एक बात तो स्वीकृत है आलोक का भाव है आप भी कहोगे द्रव्य तो भी एक आलोक भाव नाम के एक पदार्थ मानना पड़ेगा आपको आलोक भी है और अंधकार भी द्रव्य पदार्थ है और तीसरा आलोक भाव भी माननी पड़ेगी आपको आलोक तो एक तमो द्रव्य मान लिया आपने इसके अलावा आलोक अभाव नामना पड़ेगा ना क्योंकि भाव ही बताइए जब आलोक को मान लिया है तो आलोक का भाव भी पड़ेगा तो इसलिए आप भी आलोक का भाव मान रहे हो द्रव्य मानने वाले भी आलोक भाव मानते हैं और जो तमो नहीं मानते वो भी आलोक भाव को मान रहे हैं इसलिए उभयर्वमत स्वीकृत है आलोक अभावना पदार्थ इसलिए मैं सिद्ध करूंगा ये जो आलो भाव है वही तम शब्द वाच्य अपने आप जो है तो गजब है यहां पर। आलो का भाव से उपवाय उभाय उभयवादी संप्रतिपन्न आलो का भाव तो सर्ववादी सम्मत है बल्कि उभयवादी नहीं सर्ववादी सम्मत है और वह आलोका भाव तम शब्द वाच नास्ती प्रतिपत्ति ही तम शब्द वाच्य है आप कोई विवाद नहीं कर सकते नात्र वाच्य और यह कोई सत्य प्रतिपक्ष आदि आप दोष नहीं दे सकते प्रकरण प्रकरण में प्रकरण समम कोई सत प्रतिपक्ष अनुमान भी खड़ा नहीं कर सकते इन आलोका भाव तम शब्द वाच्य आलोका भाव तम शब्द वाच्य सर्वलोक सिद्धत् शब्दार्थ अधिकतर लोक सिद्ध होते हैं शब्द का व्यवहार जो है अधिकतर क्या है जैसे व्याकरण में पढ़े हैं हा? क्या बोलते हैं महाभाषिका कई शब्दों के बारे में हैं, स्त्रितम लोकात, पुन लोकात। ये शब्द पुलिंग में क्यों हो गया कहते लोक प्रसिद्धि लोक में ऐसे चलता है पुलिंग में प्रयोग करते हैं स्त्रित्व कैसे हो गया लोका लोक में इसे लोक के आधार पर शब्द अर्थ भी अधिकतर से प्रसिद्ध है इसलिए लोक वेदाधिकरण मीमांसा में बहुत प्रसिद्ध न्याय है लोक वेदाधिकरण अन्याय यथा लोके तथा वेदे इसे लोक में सुप्रसिद्ध शब्द है उनके अर्थ जैसा लोक में लिया जाता है वैसे ही वेद में लिया जाएगा जब तक कोई बाध का पैस हो इसे उपक्रम समाराज हमारे पास लिंग होते हैं वाक्यर्थ निर्णय करने में क्या हमारे बाद अकलिंग है उन लिंगों के अंदर हम बात देंगे हो तो क्योंकि यार क्या लेना चाहिए अन्य लभ जो भी शब्दार्था अन्य प्रमाण से लभ नहीं है वही शब्द का अतव जो है यह निर्णय क्या हो गया तमश शब्द जो वाचकोण है आलोक भाव लोक प्रसिद्ध है तो हमारा क्या है लोक का नहीं कर के प्रकरण दो, सत्यु विचार दिखाओ क्या दिखाओ यहाँ आलोक भाव तम शब्द वाच्य लोक घटा घटाध शब्द अतम जो है अभाव अभावक तो सिद्ध कर दिया विवाद अध्यास आलोका, आलोका भाव तमह शब्द वाच्य इतरे तरह भाव व्यतिरिक्त आलोका भाव तवात् और अनुमान देते हैं यदि मान लीजिए आलोक भाव नाम के वस्तु है तमाम पदार्थ यदि मानते हो तो घट पट का भाव मानते भी नहीं मानते घट पट नहीं है पट घट नहीं है इसका मतलब घट घट का न्यून भाव पट में पट का अन्यून्य भाव घट में, में मानते हो आप यथा तथा यहाँ पर भी तमाम और आलोका भाव दो भिन्न वस्तु होते तो तमह आलोका भाव न आलोक भाव तमह तो ऐसा होना और तमा तो होना चाहिए और तमह का अन्योन्य भाव आलोका भाव में आलोक भावक अन्योन भाव तमह में होना चाहिए ऐसा व्यवहार दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता कोई भी व्यक्ति आलोका भाव का अन्योन भाव अंधकार में रात्रि पकड़ता है ये जो रात्रि में जो दिख रहे क्या है ये आलो का भाव का अन्योन्य भाव है ऐसा कोई नहीं कहता विद्वानों भी नहीं कहते अनपढ़ कहा गएगा विद्विप्रसिद्ध इसीलिए तो होता नहीं है, हो है वह किसी का भाव नहीं, या तमा में किसी का अन्य भाव नहीं होता तीसरे कहते इतरे इतना भाव ने अन्य भाव से व्यति आलो का भाव ये हितु तो बना दिया ये थम न भगवती जिस प्रकार से अन्य भाव भिन्न नहीं होता वह भी उस प्रकार का नहीं होता तो तम आलोक आलोक होती है, है।, है इस समय, समय? का भाव का भेद है रात में आलोक का भेद मिलेगा आलोका भाव में अभी यह अन्य भाव वाले होते हैं यथा वैसे वो नहीं है तम और आलोक का भाव उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार आलोक और आलोक का भाव है आलोक और आलोक भाव कैसे हैं परस्पर अन्योन्य भाव वाले हैं क्योंकि घट घटाभाव दोनों एक है क्या नहीं घट का अन्योन्य भाव घटाभाव में मिलेगा घटाभाव का अन्योन्य भाव घट में मिल जाएगा या जा तो अभिन्न है तो वहां परस्पर अन्योन्या भाव नहीं मिलेगा यथा थमा और आलो तमोर आलोक कैसे है इनका भाव नहीं मिलता तमह का, का भाव में नहीं भाव का भाव वार नहीं होता और जाए ऐसा नहीं है अत्यंत अन्य तो दूसरे लोग ऐसा अनुमान करते हैं तम आलोक भाव आलोक अनपेक्ष चु सत्य वसती च लिंगा गृहमान प्रतिपन्न आलो का अभावोत् ऐसे कर और किसी ने गलत अनुमान है क्या कर दिया वर्तमान जो आलोक भाव दिख रहा है ऐसे कर दिया प्रश्न उठेगा ये जो दृष्टांत तो वाला आलो का भाव है भिन्न है दृष्टांत नहीं रह गया नहीं? इसे प्रश्न उठा देखिए तथा कौ पक्ष स क्ष में जो आलोक का भाव है और दृष्टांत में जो आलोक का भाव है इनमें जो दो दो आलोक आलोक कौन कौन है भिन्न? भिन्न है कौन सा दोष होगा एक आलोक का भाव को दृष्टांत करके दूसरे आलोक का भाव को तम शब्दवाची सिद्ध कर दिया आपने है ना लेकिन पहले वाले आलो का भाव को तम शब्दवाची कौन सिद्ध करेगा पक्ष में तो आपने सिद्ध कर दिया यदि उससे भिन्न है दृष्टांत का भाव उस आलोका भाव भी तम शब्द वाच्य कौन सिद्ध करेगा यदि अभिन्न है तो दृष्टांत तो हानि वो दृष्टांत नहीं रहेगा वो भी पक्ष को में आ गया तो दृष्टान्त रहे भिन्न होगा तो दृष्टांत का जो आलोक अभाव है वह तम शब्द वाच्य नहीं हो पाएगा वो सिद्ध होगा वहां पक्ष में सिद्ध कर रहे हो दृष्टान्त सिद्ध नहीं है ठीक है दृष्टांत में सिद्ध है फिर पक्ष में भी सिद्ध है तो समान फिर अनुमान ही का उच्छेद हो जाएगा इसे भिन्न पक्ष में भी आपत्ति है अभिन्न पक्ष में भी आपत्ति है अनुमान ही गलत है योगी मानस ग्रहत्वाच अवधारण असंभवेना हेतु तो सिद्धिश्च और ये जो आपने कहा आलोक अनुपेक्ष चक्षुशी सति एवं असती लिंगादो लिंगा दिया आपने लिंग आदि कोई प्रमाण अन्य ना हो लिंग मने हेतु उपमान में सादृश्य ज्ञान शब्द अन्य प्रमाणों का जो कारण है उनके अभाव में ऐसा अपने जो हेतु के अंतर्गत विशेषण अपने दिया असुचि से लिंगादौ ये घटता नहीं है क्योंकि योगी को तो मानस प्रत्यक्ष सब कुछ कर लेता है वो योगी का तो मानस प्रत्यक्ष के विषय संसार के धारे के ही है चाहे आलोक अभावी हो या तम पृथक कुछ भी हो वो योगी का मानस प्रत्यक्ष का विषय है इसे अलिंग लि, असती लिंगा तो घटा लिंगा केन्द्र पद क्या है योगी का मानस रूप भी आ गया। वो विद्यमान है असति कैसे बोला अपने इसीलिए हेतु ही का स्वरूप असिध है तस्माद प्रयोग क्रमा इसलिए ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए अनुमान क्या करना चाहिए तमहपद आलोका भाववाचकम तमह पद कैसा है आलो का भाव का वाचक है आलोक अनपेक्ष चाह्य वाचकता आलोक निरपेक्ष करके के कर वस्तु का वाचक होने से आलोक भाव पदव आलोक भाव के समान नहीं बोलना आलोक भाव पद के समान इस तरह से तमाप पद और आलोक भाव दोनों पर्याय सिद्ध हो जाता है तमाप पद और आलोक भाव पद क्या हो गया पर्याय वाच स्थापित कर दिया अतिव तमन नामकों की न होने से नौ द्रव्य होते हैं, जिसे कर चुके हैं इस प्रकार से द्रव्य प्रकरण पूर्णता को प्राप्त हो रहा है तो प्रकरण समाप्ति को मंगला कर रहे हैं यहां पर यह द्रव्य नामक पदार्थ का हमने जो निरूपित पदार्थ है वो कितने प्रकार का है नव प्रकारों द्रव्य पदार्थो ऐसा निरूपित नव प्रकार वाला द्रव्यना पदार्थ हमने निरूपण कर दिया है और यह निरूपण जो किया हुआ है क्या हो मुदम आतनो तो यह परमात्मा में प्रसन्नता को पैदा करे है ना ईश्वर कृत्य बोलते हैं ना ईश्वर की प्रसन्नता के लिए इसलिए ईश्वर में ऑलरेडी प्रसन्नता है ये अब क्या पैदा करोगे तुम तो। इसे प्रसन्नता विस्तार हो और विस्तार कस्य होदम किस परमात्मा का कते नवात्मक त्रिदशा अधिपस् नवात्मक त्रिदाधि त्रिदर्ग स्वर्गाधिक देवता शंकर भगवान को गह रही है और कैसा हो नवात्मक नव प्रकारे वही परमात्मा नवद्रव्य रूपेण उपस्थित है वही परमात्मा नव रूपेण प्रकट हो रखा है जो जिन नवद्रव्यों को हमने लक्षण का निरूपण कर दिया अनुमानों से सिद्ध किया उस नवद्रव्यात्मक रूपेण अनेक रूप रूपाए रूपा विष्टे प्रविष्णव है ही है सर्व रूप तो वही परमात्मा है ऐसे सर्व द्रव्य रूप भी हो परमात्मा ही है नवद्रव्यात्मक परमात्मा जो त्रिदश माने स्वर्ग का अधिपश्य त्रिलोक पूज्य त्रिपुरा त्रलोकों में पूज्य और त्रिपुर नाम का स्वर्ग अंतक है विनाश करने वाला परमात्मा उसका उसके हृदय में प्रसन्नता को विस्तार कर देवे इस प्रकार से मान मनोहर में द्रव्य पदार्थ निर्पण नाम को तो प्रथम जो द्वितीय प्रकरण है वह भी समाप्त हो जाता है पहला प्रकरण सिद्धि प्रकरण था दूसरा प्रकरण द्रव्य निरूपण प्रकरण है तीसरा अब गुण प्रकरण गुण निरूपण प्रकरण का आरम्भ होता है रूप रस गंस नाम निरूपण सबसे पहला रूप रस गंस रसगंश चार गुणों को निरूपण कर देंगे प्रत्यक्षम रूपे प्रमाण रूप नामक गुण है इसे क्या प्रमाण है तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है प्रत्यक्ष ही रूप में प्रमाण है तो ये कैसा पता चला प्रत्यक्ष के बारे में भी तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछता प्रश्न प्रत्यक्ष का प्रश्न ना प्रत्यक्ष के विषय में प्रामाणिकता का प्रश्न नहीं उठता है जो सर्वानुभव प्रत्यक्ष है सभी अपना रूप को दर्पण में देखते हैं बचपन से ही आदत डाल दिया गया माँ बाप ने आदर डाल देते हैं नहीं तो कहां से आपको पता लग दर्पण कोई चीज होता है चेहरा देखा जाता है तो बचपन से आपको सामने दिखा देते देख देख चारा कैसा दिखता है बिंदी लगा दिया, ये लगा वो कर दिखा दिया और वो डाल दिया कर दिखा और और डाल जीवन ही नहीं चलता बाद में जिंदगी वो चाहिए साथ <laughs> प्रत्यक्ष हम रूपे प्रमाण प्रत्यक्ष में रूप में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है उसकी प्राम की कोई चिंता की जरूरत नहीं है विवादास्पद घटोत्पत्ति अनंतर विवाद रूप है अब उसकी उत्पत्ति के लिए अनुमान करें। उसके सद्भाव में अन्... अब में कोई प्रमाण की जरूरत है। रूप के सद्भाव में उसके अस्तित्व में कोई प्रमाण की परेशानी है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध उत्पन्न होता है वो कि नहीं होता है रूप ये विचारणी विषय है तो रूप उत्पन्न होने वाला वस्तु है ये हम सिद्ध करना चाहते हैं इसे रूपोत्पत्ति प्रकार का अनुमान ही है राजास्प्रम रूपम घटोत्पत्य अनंत काले चाहे क्योंकि अलग अलग तो सिद्धांत है घटोत्पत्ति का समकाल काल उत्पन्न होता है या घटोत्पत्ति उत्तर काल में उत्पन्न होता है घटोत्पत्ति के पूर्व काल की तो शंका नहीं कर सकते जब घटी पैदा हो तो घट रूप कहां से पैदा होगा तो तो पूर्व की तो आशंका नहीं है आशंका तो ही हो सकता है समकाले व अनंतर काले वेदांत वर्ग क्या साथ साथ हो जाते हैं घट के साथ तो तो समकाल में अधिकतर लोगों के मत है लेकिन नया एक वैशेष्य मह मानसान नहीं उत्तर काल में होता है उत्पन्न द्रव्यम क्षण निर्णम निष्क्रियम चतुष्ट सिद्धांत बना लेते हैं और कहते उत्पत्ति होता हुआ जो द्रव्य है उस द्रव्य में उसको खुद की उत्पत्ति के प्रति प्रयास है वहां पर और रूप रसगंधा यानी गुणों उत्पत्ति के लिए कौन और उत्तर काल में ही मानना पड़ता है उसका बेटा कहां से पैदा हो जाएगा है? बाप बेटे दोनों साथ में पैदा थोड़ा हो जाएंगे इसी प्रकार से घट और गुण रूप दोनों बाप बेटे के सम्मान है पहले घट पैदा होगा उसके बाद उसमें रूपात्म गुण रस गुण वगैरह वगैरह गुण पैदा होते हैं घट सर्वमत घट संयोग के समान दो घट का संयोग कब पैदा होता है दोनों घटों की उत्पत्ति के बाद जब दोनों दो घट पैदा ना हुए हों उन दोनों का संयोग कर लेगा कोई नहीं कर सकता ना दोनों घट पैदा हो गया उसके बाद उनका संयोग होता है यथा तथा रूप भी घटोत्पत्ति का अंतर ही उत्पन्न होने वाला गुण है घटनिष्ठ गुणत्ता घटनिष्ट गुण होने से नीचे सामान्य गुणी तो अरे संयोग तो गुण हो गया लेकिन जो विशेष गुण वो पैदा होता है समान। इस तरह से सामान्य गुणत्व तो उपाधि पूर्व पक्षी देना चाहता है उपाधि कैसे बन रहा है देखो सात्य का व्यापक भी बनेगा या साधन का व्यापक बनेगा यहां तरह तरह गुण संख्या पृथक संयोग विभाग ये तो है ना सामान गुण आपकी पांच संख्या है है, संयोग है विभाग है और प्रत्त। को मानते नाम का ये सारी चीजें कैसी है घटोत्पत्ति के अंतर काल में उत्पन्न होने वाले वस्तुएं हैं वहां सामान्य गुण शादी व्यापक हुआ और साधन का व्यापक भी है घटगुण तर तो, तो तो का रूप में भी है वहां सामान्य गुणत्व तो नहीं है इसका व्यापक होता हुआ साधन का अव्यापक होने से सामान्य उपाधि हो गया ऐसा आप नहीं कह सकते तो परिमाण आदि नौ पश्चा उत्पत्ति प्रसंग समस्या होकर फिर घट का परिमाण परिमाण जो है वो भी पश्चात उत्पन्न होने लग जाएगा क्योंकि तो आप यदि कहोगे सामान्य गुण उपाधि अगर इसको खंडन कर दोगे फिर क्या समस्या होगी तब गत परिमाण आदि नाम पश्चात उत्पत्ति प्रसंगात प्रसंगा घटगत परिमाण आदि भी उत्पत्ति पश्चात पड़ जाएगी। हमें वो इष्ट नहीं है यथा सामान्य गुण पश्चात उत्पन्न होता है तो परिमाण को भी उत्पत्ति मानना पड़ जाएगा क्योंकि अधिकतर लोग परिमाण को भी सामान्य गुण में गिन लेते हैं जो उनके मत में क्या हो जाएगा फिर परमाणु भी माना पड़ेगा ऐसा नहीं होता घटोत्पत्ति काल में घट का परिमाण भी साथ साथ पैदा होता है पहले घट पैदा हो गया बाग में इतना लंबा छोड़ा हो गया ऐसा नहीं कहा जाएगा ना घट पैदा होने के का। अनंतर काल में परिमाण थोड़ा तो माना जाता है कि सारे गुणों को का अनंतर काल नहीं मान सकते हैं वह चित्त है, चित है जहाँ प्रक्रिया द्वारा उत्पत्ति मानी जाएगी वहां पर मानना पड़ेगा परिमाण को रूप में इसलिए कह रहे हैं अनंतर काल में कि रूप परिवर्तनशील है ना पहले हरा किला हो गया यदि घट के साथ ही घट का रूप भी होने लग जाए आम के साथ आम का रूप पैदा होने लग जाए फिर पीला बात में होगा कैसे होगा कौन करेगा उसको कैसे हो जाएगा आम नष्ट हो जाएगा मानना पड़े, नया आम आगे पीला आम पक जाएगा तो पीला आम नया गया हो इसे रूप परिवर्तन वाला द्रव्य का रहते हुए रूप परिवर्तन देख रहे हैं इसे रूप को तो अनंत उत्पन्न वाला वस्तु मानना पड़ जाता है इन परिमाण अनंत उत्पन्न वाला नहीं मान सकता इस तरह से कि विशेष गुणों में भी आपको नियम बनाना पड़ता है कार्य के आधार पर ये सिद्धांत बनानी पड़ती है कौन समकाल में पैदा होगा कौन अनंतर में पैदा होगा कार्य को देखकर कार्यानुमेय क्या है कार्यानुमेय है अच्छा ठीक है रूप उत्पन्न होने वाला वस्तु है वो अनंत उत्पन्न होता ही आपने सिद्ध कर दिया एना विचार करना है रूप में कार्य क्या वह कार्यता की सिद्धि पार्थिव परमाणु गत रूप में भी कार्य करना तो है घटाधिक कर रूप में कार्य है ही उत्पन्न होता है घटाजी के रूपों में नहीं बोल रही है अभी कार्य परमाणुगत रूप में कार्य है क्या वो भी परिवर्तनशील है क्या इसका अनुमान करो परमाणुगत रूप भी कार्य है पृथ्वी के परमाणु का रूपारो पाकज है ना कारी होने से पाकज हुआ ये कारी नहीं हो तो पाकज कैसे होता वो नित्य हो पाक से तो पाक हो सब पहले हमें कार्य तूषित करना पड़ेगा कार्य तू करने के बाद करना पड़ेगा इसलिए आप अनुमान में क्या है ना पार्थिव परमाणु को ही लेना विवादास्पदम कार्यम पार्थिव विशेष गुणता विवादास्पद कौन है पार्थिव परमाणुगत रूप पक्ष क्या है पार्थिव परमाणुगत रूपम वो कैसा है वो कार्य क्यों पार्थिव परमाणु मैंने पृथ्वी के परमाणु का विशेष गुण होने से घट रूपवत घट रूपवत बना दिया अब सिर्फ कोई उपाय देता है कार्यगत तो उपाधि तो जो कार्यगत होता है वही कार्य होता है कार्यगत जो होता है वो कार्य हो जाता है घट क्या है कार्य उसमें रहने भी जो कार्यगत नहीं है वो तो कार्य भी नहीं है पूर्व पक्ष परमाणु क्या है कार्य नहीं है उसमें इसे उसमे कार्य नहीं हो सकता ऐसा तर्क दे रहा है पूर्व पक्षी न कार्यगत उपाधि तो यह विश्राम दिया दोष दे रहे हैं न कार्यगत उपाधि तो कार्यगत को तो उपाधि करके नहीं कहना क्यों तो परमाणु संयोग संस्कार आदि आदि संस्कार आदि व्यापनात् आदि में व्यापना के अव्यापनात् व्यापक नहीं बन रहा है कहां परमाणु संयोग संस्कार आदियों में परमाणु का संयोग जन्य संस्कार में यह साध्य व्यापक नहीं बनता साध्य क्या है कार्यत्व तो परमाणु का संयोग भी कार्य है ना तो परमाणु का नित्य तो होता नहीं ईश्वर की इच्छा हो गया दोनों बना दोनों होता वो कार्य बन रहा है पृथ्वी बना अच्छा परमाणु में जो उत्पन्न जो संयोग है वो कैसा है नित्य में रहने वाला होते भी कार्य है और परमाणु में संस्कार है परमाणुओं में अनंत कार्यों का संस्कार है अतः वह परमाणुओं से ईश्वर क्या है अपने मर्जी से जो चैसो कार्य पैदा कर देता है सबका संस्कार किस परमाणु से क्या पैदा करना ईश्वर की मर्जी है सब पृथ्वी परमाणु कौन सी परमाणु में कुत्ते बनने का है कौन सी परमाणु गधे बनने का है किस परमाणु में मनुष्य बनने का है क्या मालूम ऐसे पार्थिव परमाणु सब पार्थिव शरीर तो पैदा हो रहे उनसे ईश्वर अपना संकल्प से पृथ्वी के परमाणु को जोड़ करके सारे कार्य को बनाता है अतएव उन परमाणु का संयोग और परमाणु में संस्कार सब क्या है कार्य वहा साध्य है लेकिन अब उपाधि है क्या कार्यगत नहीं परमाणु में नित्य नित्य है। तो परमाणु क्या है नित्य नित्य में रहा है ना अतः साध्य रहता हुआ उपाधि नहीं रहा मतलब क्या साध्य का अव्यापक हो गया इसे कहते हैं परमाणु संयुक्त संस्कार आदि अव्यापना उपाधि नहीं हो सकता हमारा अनुमान बिल्कुल सही है परमाणुगत पृथ्वी परमाणुगत रूप कार्य सिद्ध हो गया विवाद कार्य संख्या परिमाण पृथक्त गुण पार्थिव परमाणु परमाणु रूपादि कैसे है विवादास्पद कार्य पार्थिव तो परमाणुगत रूपादी कार्य है संज्ञा परिमाण पृथक्त गुरुत्व संस्कार व्यति सती पार्थिव गुणत्व वो कैसा है संख्या परिमाण पृथक गुरुत्व और संस्कार से भिन्न पार्थिव गुण होने से पार्थिव परमाणुवत पार्थिव संयोग के समान या अनुमान से भी उस पार्थिव परमाणु को परमाणुगत रूप को कार्य सिद्ध कर दिया विवादास्पद अग्नि संयोग विशेष गुणवत्वादास्पद कौन है पार्थिव परमाणु तो कैसा है अग्नि संयोग विशेष गुणत्ता नित्य में रहने वाला होने से विवाद पार्थ परमाणु अग्नि संयोग विशेष गुणों का आश्रय होता है क्यों अनित्य विशेष गुणों का आधार होते हुए स्वयं परमाणु कैसा है नित्य होता है जैसे आत्मा आत्मत दृष्टान आत्मा भी कैसा है नहीं कौन की आत्मा नित्य है और अनित्य विशेष गुणों का आधार है क्योंकि ज्ञान इच्छा देश प्रेत वगैरह उत्पन्न विनाशशाली सिद्ध कर चुके हैं अत ज्ञाना उत्पन्न विनाशशाली होने से आत्मा कैसा है नित्य होता हुआ अनित्य विशेष गुणों का आधार है यथा तथा तो तो पार्थिव परमाणु भी है पार्थिव परमाणु खुद कैसा है नित्य है और अनित विशेष गुण रूप रसगन स्पर्श का आधार है तरह से हेतु तो दृष्टां भी आ जाएगा पक्ष भी घट जाता है ठीक है परमाणु में रूप बदलते हैं ये आपने सिद्ध सिद्ध तो कर दिया लेकिन अब पीलू की पिठर पाक ये करना बाकी वह अवय में पक जाकर पकता है और बदलता है या अवय में पककर बदलता है पीलु बने अवय अवय में ही पक करके बदलता है या अवयवी में बदलता है अवयवी में बदलता है या अन्य उनका पक्ष है।, है तो दो तीन समस्या भारी है, है तो पूरे अवयवी का एक रंग होना चाहिए यानी पूरा आम पीला होना चाहिए एक पीला पन्न ऊपर से नीचे तक पूरे होना चाहिए कई आम में देखो इधर थोड़ा सा हरा रह जाता इधर कहीं कुछ हो जाता है कहीं लाल सा भी हो गया पूरा लाल भी नहीं होता पूरा पीला भी नहीं होता पूरा हरा भी नहीं रह जाता कहीं हरा कहीं पीला कहीं लाल कैसे हो गया इसको तो पूरे अवयवी में बदला नहीं है हैं? कुछ अवयव में लाल हो गया कुछ अवय पीला हो गए कुछ अवय हरा रह गए इसलिए अवयव में ही बदलते मानना ज्यादा श्रेष्ठ है अवैव में रूपलते मानना अनुचित है ऐसा पीलू पाकवादी अपने तर्क देते हैं इसरे पिलुपाकवाद स्थापित करने के पांचवा अनुमानों से विवादास्पदम अवयवी आश्रय काले न रूप जनक आश्रय जलास्पद पार्थिव परमाणु है दुणु कादि अवयव के विद्यमान रहते हुए उसमें रूप आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती अवयवी आश्रय काल न रूपजनकम जब परमाणु अवैवी का आश्रय है इसका मतलब अवयवी बना हुआ है अवयवी के बने रहते हुए रूपाधिक जनक नहीं होगा अवयवी आश्रय काले न रूप पक्ष क्या लेना परमाणु को लेना विवादास्पद परमाणु कौन सा परमाणु पार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु कैसा है अवयवी आश्रय काल में वह में रूपों का परिवर्तन नहीं करता है अवैवी के नाश के बाद ही परिवर्तन करता है जब तक द्रुणुक रूप अवैवी बना रहेगा तब तो परमाणु रूप का परिवर्तन नहीं होगा जब तक द्रुणुक रूपी अवयवी बना रहे घट तो बहुत दूर की बात घट तो नष्ट होना ही है घटा सारे नष्ट होकर के द्रुड़प भी बनाई रह जाए तो रूप का परिवर्तन नहीं होगा तो दोनों का भी नष्ट हो जाएगा परमाणु अलग अलग हो जाएंगे फिर उनमें रूप परिवर्तन होगा रूप परिवर्तन होने के फिर ईश्वर की इच्छा से दोनों परमाणु जुड़ेंगे और क्रमशः उत्पत्ति हो जाएगी जीव का आधार पर कुछ हद तक इनका तर्क बिल्कुल सही भी है बोल बिल्कुल सही भी है हम लोग एक दिन विचार किए थे न भाई गाय घास खाती है हम लोग रोटी दाल पानी खा रहे हैं खाया एक रूप वाला था और बना गया क्या कैसे बन गया अंदर गया ये अवय भी तो नष्ट हो गया अवय भी नष्ट मानना पड़ेगा नष्ट कौन गया जो अंदर जूस आ रहे हैं उनकी सहायता से ईश्वर की प्रेरणा और आपका अदृष्ट क्या तो कई बार नष्ट भी नहीं होता आपका अदृष्ट गड़बड़ है तो उल्टी होकर चावल का दाना पूरा इसी के लिए शुरू कर जाते दाल निकल जाता है, है ना आपके अदृष्ट के अधीन है वह अंदर से नष्ट होना नहीं होना आपका दृष्टि ठीक नहीं है सब निकल जाएंगे बाहर अदृश्य ठीक ठाक है तो सही सही पच जाता है और पचने का मतलब उसको डिस हो जाना एक एक अवय अलग हो जाना अवयव के अलग होने का मतलब हुआ सारे अलग हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े सब परमाणु तक तो फिर जिन परमाणु से नाखून बनना है वो परमाणु का आपस हो जाएगा और उसे नाखून बनना शुरू हो जाएगा जिन परमाणु से बाल बनने हैं, जिन परमाणु से मांस बनना है खून बनना है पिशाब बनना है टट्टी बनना है जिससे जो बनना है वो हिसाब से आपके दृष्टि अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से उनमें परमाणु का जोड़ होते जाएगा और वो तत्व तो बन करके अवसर में व्याप्त हो जाता है इसे परमाणु पर्यत नाशपूर्वक ही तथ कार्य स्थिति उत्पत्ति मानना ज्यादा श्रेष्ठ लगता है ने तो रोटी रख लिया रोटी बाहर रखे हुए परिवर्तन क्यों नहीं हो जाए आप में परिवर्तन हो जाने से ना रोटी बार रखे रखे हो खून बन जाए मांस बन जाए सब बन जाए नहीं बनता ना बार अवय में परिवर्तन हर जगह नहीं मानी जा सकती है कहीं कोचित अपवाद दिखाई देता तो है लेकिन तो। सामान्य सिद्धांत नहीं बना सकते अवैवी में पाक जो है सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता सामान्य सिद्धांत तो होगा पीलू पाक ही मानना और विशेष सिद्धांत हो गया अपवाद रूप है ना कहीं कहीं यदि अवयवी संपूर्ण पाक पूरा परिवर्तन दिखाई दे तो वह मान लेंगे अपवाद अपवादेण विवादास्त्र अवयवी आश्रय काले न रूपजनक आश्रय होने से जल के परमाणु के समान स